कानपुर में भी अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे और उन दंगों में काफी खून खराबा होने लगा। इससे गणेश शंकर विद्यार्थी विचलित हो गए क्योंकि उनका मानना था कि सांप्रदायिकता यानी धर्मांधता इंसानियत की बहुत बड़ी दुश्मन है और वे हिंदू मुस्लिम एकता का पुरजोर समर्थन किया करते थे पच्चीस मार्च सन उन्नीस को गणेश शंकर विद्यार्थी खुद कानपुर की सड़कों पर दंगाइयों को रोकने के लिए निकल गए। उन्होंने कई गया मौत के घाट उतार दिया गणेश शंकर विद्यार्थी की लाश लाशों के ढेर से कानपुर अस्पताल में बरामद हुई उनकी लाश इस कदर फूल चुकी थी कि उसको पहचानना कठिन हो गया था गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक के रास्ते पर शहीद हो गए थे। जब महात्मा गांधी की की सूचना दी गई, तो गांधी जी ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी गौरवशाली मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु पर मैं विद्यार्थी जी से ईर्ष्या करता हूँ काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब होती